पुराण वायु संहिता संविधाओं की आहुति दे वे संविधाएं प्लास की या गूलर आदि दूसरे याज्ञिक वृक्ष की होनी चाहिए उनकी लंबाई 12 अंगुली की हो संविधाएं टेढ़ी न हो स्वतः सुखी हुई भी न हो उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो सब संविधाएं एक सी होनी चाहिए 10 अंगुल लंबी संविधाएं भी हवन के लिए विहित हैं उनकी मोटाई कनिष्ठ का उंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी संविधाएँ उपयोग मिलानी चाहिए यदि उपयुक्त संविधाएँ न मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और चारा चार अंगुल लंबी हो उसके बाद अन्न की आहूति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास सोलह सोलह मासे के बराबर हो लावा सरसों और जौ तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष लेह और चेष का भी मिश्रण करे तथा इन सब की शक्ति दस पाँच या तीन आहुतियाँ दे अथवा एक ही आहुति दे सुबह से संविधा से सुख से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है यदि उपरयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए प्रायस्तित्व के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके तीन आहुतियां दे फिर होमावशिष्ट धृत से सुरख को भरकर उसके अग्रभाग से फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख शुरुआत से ढक शुरुआ दे उसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोसठ का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्व जल का छीटा दे तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें, फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य जयन करें। अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें फिर संविधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें इसके बाद वहां दो दो पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान खोल में रखे घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके श्रुख और श्रुआ का संशोधन करे तदनंतर पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी का गर्भाधान पुंशवन और सीमंतोन्नयन शीमन्त, संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें उनके तीन पैर सात हाथ चार सिंह और दो मस्तक हैं मधु के समान पिंगल वर्ण वाले तीन नेत्र हैं सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है उनके अंग कांति लाल है लाल रंग के ही वस्त्र चंदन माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं सब लक्षणों से सम्पन्न यज्ञोपवीधारी तथा तो त्रिगुण मेखला से युक्त है उनके दाएं हाथों में शक्ति है सुख और सुहा है तथा तो बाएं हाथों में तोमर तड़का पंखा ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्नि देव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें, तत्पश्चात नालच छेदन करके सूतक की शुद्धि करे फिर आहुति देकर उस शिव सम्बन्धी अग्नि का रुचि नाम रखे इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके छूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तौर याम पर्यंत संस्कार करें उपनयन से आप्तौर याम पर्यंत संस्कारों की नामावली इस प्रकार है उपनयन व्रतबंध समावर्तन विवाह उपाकर्म उपसर्जन साथ पाकयज्ञ हुत प्रभुत आहूत सूलुग बलिहरण प्रत्यवरोहण अष्टाहोम सात हवीर्यज्ञ संस्था अग्नाग्थान अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य अग्रणि निरूप सुबंध स्रोत्रामि सात सौम्यज्ञ संशंसा अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उख्य षोडशी बाजपेय अतिरात्र आप्तो तत्पात् घृहधारा आदि का होम करके शिष्टकृत होम करें इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छीटा डालें फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ईश लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः धृतयुक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करें और उस पर पूर्व महादेव और महादेवी का आह्वन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यत सब कार्य सम्पन्न करें